मन्त्रपाठ सहनाववतु सहनौ भुनक्तुम् सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषा ओम शांति शांति हा जी अक्षर किसे कहते हैं राजेश जी अशुंग धातो हो हु। सर प्रत्यय आ, युक्त्वा अक्षरं शब्दस्य शब्द निर्माणं भवति न क्षरति इति अक्षरम् यः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति आकाशदेशे तिष्ठति स अक्षरक्षरम् तत् अक्षरम् नो चेत् श्लोकमपि वक्तुं शक्नोति ओम् अक्षरं नक्षरं विद्या दश्नोतेर्वासरोऽक्षरं वर्णं बाहु पूर्वसूत्रे किमर्थमुपदिश्यते सम्यक् अस्ति पद्मादि बताएंगी मात्रा इति किम् न स्वामी मा वर्णोच्च चा, वर्णोच्चारण काल परिमा परिमापक अल्पांश वर्णोच्चारण काल परिमापक अल्पांश मात्रा सम्यक वर्णोच्चारण के काल में जो मापने वाला जो सबसे छोटा अंश है उसको मात्रा कहते हैं इसमें अलग अलग लोगों के मत भी बताए थे निमेश मात्रा कालह सूर्य सूर्यरश्मी प्रतिकाशा कनिका यश्य अस्त अग्रे चलाम उदात्त अनुदात्त तु अद्भूतेव संवृता इति किम् रुचिजि ॐ स्वामी समीप अवस्थान मात्र मात्रे संवृत्ता सम्यक् अस्ति हा राजेशजितावृता इति किम् न जानामि भगवान् समीप अवस्थानमात्रे संवि संवृतता दूरत्वे विवृतता हा ये आपका एक दो आई डी है राजेश जी एक दें क्या पर, आपके नाम से ना। इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या अत्र निकॉर्डिंग अवती करोमी परंतु यती यत, अद्पी रेकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आगे अस्त अस्त अन्ये जनाः ये अनन्तरं शृण्वन्ति ते द्विधा प्रकारेण ध्वनिं द्विधा प्रकारस्य ध्वनिं तत्र आगच्छति भवतः अन्यदपि अस्तु संवार इति किं पद्म गलबिलस्य सङ्कोचात् संवारः सम्यक् अस्ति किं रेणुपद्यते उत्पद्यते येन वर्णः इति अनुप्रधानं मूलकारणम् इति स्वामी अनुप्रदीयते अनुप्रदीयते उपादीयते उत्प्यते वर्षो येन तुप्रधान मूलकार श्वास की किचिव नाद की किश नाद संवृते तो नादृते कंठे क्रियते नाद क्रीय पर पतंजले महाभाष्य आयामो त्याख्या अस्त भर्ती नास्ति भाष्ये अपि भवेत् हा आहम... एवमेव अस्ति मया यद् ज्ञापितम् अस्ति तत्तु संवृते कण्ठे नादः क्रियते विवृते कण्ठे श्वासः क्रियते अग्रे आभ्यन्तरप्रयत्नः प्रयत्न इति किं पद्मा भवति प्रयत्न इति किम् स्वामीजी प्र, प्रयत्न इति प, आ, प्रकर्ष प्रकर्षेन क्रियमाणः यत्नः hmm. प्रधानच इति प्रकृष्टो वा यत्नः इति वा स्वामीजी प्रयत्नः ओष्ठात् प्रभृतिः प्राप् अन्यकोपि राजेश भवान् वदतु प्रयत्न इति किं प्रकृष्टं यत्नः प्रयत्नं प्रयासं वा hmm. प्रयतनं प्रयत्न तुल्यस्य प्रयत्नं न तत्तु सवर्णस्य परिभाषा अस्ति तत्तु सवर्णस्य परिभाषा अस्ति अत्र अपि आचार्यः लिखितः अस्ति स्वामि एवं तु लिखितम् अस्ति परन्तु भवती यत् सूत्रं वदति तत्तु सवर्णस्य परिभाषा अस्ति प्रयत्न प्रकरणे उतमस्त प्रयत्न की कि प्रकृष्टो वत्न हा प्रयत्न हा हाँ सबकनो यो प्रयत्न आभ्यांतर प्रयत्ने आभ्यंतर प्रयत् कति प्रकार का प्रयत्ना राजेशन प्रयत् स्पृष्टकस्पर्श एवं वद ज्ञान की भविष्य स्पृष्टकस्पर्शा ईषत्स्पृष्टकरणाः अन्तस्थाः ईषत् विवृत्तकर्णाः ऊष्माणः अथवा विवृतकर्णाः ऊष्माणः विवृत्कर्णा वा विवृतकर्णा वा अन्यच्च स्व स्वराः अपि विवृतकरणाः विवृत्कर्णाः स्वराः संवृतस्तु अवर्णः यस् संवृतस्तु अकारः एकारओकारविषये किमस्ति रेणुजी एकार ओकारः यूछ्यामानी तोने एकार. ओकार. भी भृतरव एकार ओकार वृतर सक्रव नथी यॉपरितर दहभ परण अलुकार अखार ओकार एकार ओकार टेढी भी भृतर परण तम्मे करते अखार पाभ्यामापी आकार अखार तो मुख्यतः अभ्यंतर प्रयत्न विषय अस्त स्पृष्ट स्पर्श ईश्पृक अंतस्तावृतक स्वरा विवृतकना ऊष्मा यदि किंचि पृथ कर्णीय ईषद्वृतर्ण ऊष्म नोचे स्पृष्टक स्पर्श ईषद स्पृषकर्ण अतस्थ विवृत्कर्णास्वरा ऊष्मानश्च चत्वारः प्रकारः सन्ति किञ्चित् भिन्नता करिष्यति चेत् पञ्चप्रकारः भविष्यति ईषद्विवृतकर्णा ऊष्माना विवृततरो एकारो ओकार विवृतक विवृतकरणामध्येव आगच्छन्ति अलं तत् स्पष्टार्थमस्ति किञ्चित् किञ्चित् अधिकम् एकारो ओकारमध्ये किञ्चित् अधिकं ईकार औद्ये किंचितिद विवृत आकार मध्येस्मा सर्वस्म, अवृतम एवं तो पंच प्रकार सी पंचधर्मा सभ्यंतर प्रयत्न अदुना बाह्य प्रयत्न सेह्य प्रयत्ने कति धर्माः भवन्ति पद्मादि स्वामीजी धर्माः गुणाः धर्माः विशेषताः त्रयोदशः प्रायः स्वामीजी वदतु वर्णानां प्रथम वर्ग च विसर्जनी जिह्वामूल उपोपद्मा प्रथम यमौ च श्वास प्रधान अघोषा कंटा अथवा इति भवति प्रथम वर्ग सर्वेषु वर्गेषु प्रथमवर्णाः अल्पप्राणाः भवन्ति सर्वे महाप्राणाः इति तृतीयं तृतीयचतुर्थः दो षकारम विसर्जनीय जीवामूल्य उपद्मानीये अथवा भवति एवं वदतु न वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः श्व ष विसर्जनीयजीवामूल्य उपद्मानीयाः यमौ च प्रथमद्वितीयौ वृत कंठाह श्वासानुप्रदान अघोषाह ये, ये बहुत अच्छी तरह याद रखना है ये विवृतकुप्रदान और अघोष नींद में से उठा करके पूछे भी तो आपको बताना है वर्ग के प्रथम द्वितीय अक्षर विवृतक होते हैं श्वासानुप्रदान होते हैं अघोष होते हैं शकार शकार सकार विसर्जनीय जीवामूल्य उपद्मान्य ये भि होते हैं और यम प्रथम द्वितीय तो प्रथम द्वितीय यम शकार शकार सकार विसर्जनीय जिवामूली उपद्मानि और वर्गो के प्रथम द्वितीय अक्षर अब अल्पप्राण महाप्राण कोनोते है ये बताना है रुचि जी स्वामी जी स्वामी जानमोहन जी आगहन जी बता अल्पप्राण महाप्राण हैं मा, र्णाप्राण अन्या महाप्राण स्वामीजी यम यमौ चपे प्रथम अक्षरा अल्पाणा युक्त प्र प्रथम द्वितीय सूत्रे नाम श शिवामूल विसर्जनीय उपदमा द्वितीय यमौ ये ये सर्वे महाप्राण तान् विहायु विहाय स्वामीजी वर्गाणां तृतीयाक्षरा अल्पप्राणा भवन्ति महाप्राणा भवन्ति न स्वामीजी वर्णानां प्रथमद्वितीयाः तस्मिन् सूत्रे यदुक्तम् अस्ति अस्तु अस्तु सम्यक् अस्ति अवगतवान् एवं वदतु वर्ग्यमानानां वर्ज्य... वर्ज्य... प्रथमा अल्पप्राण इतरे सर्वे महाप्राणा पुनः तदनन्तरं भवती वदेत् अ... यत् वर्ग्यमानानां तृतीया अन्तस्थ अल्पप्राण इतरे सर्वे महाप्राण यथा सूत्रं कण्ठस्थ यथा नो चेत् एवमपि वक्तुं सूत्रं कण्ठस्थमपि न भवेत् वर्गे प्रथमक्षर अल्प होते हैं वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम ऐसा बोल सकते हैं वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम ये अल्प होते हैं और द्वितीय चतुर्थ जो है ये महाप्राण होते हैं इतने से सब कुछ आ जाएंगे ओम जी को क्या यामा, यामा का यमः कः भवन्ति अल्पप्राणः अन्य च महाप्राण यमवर्णः ओं यम यमवर्ण तु एवमस्ति न यमवर्गः तु एवमस्ति यमाश्च स्वामीजी प्रथमद्वौ यमौ किल स्वामीजी अस्मिन् सूत्रे क च न एवमस्ति वर्ग प्रथम एवमस्ति वर्गः अल्पप्राणः द्वितीयः अस्ति न अरस् अस्ति दीर्घमहाप्राणः भविष्यति अरस् दीर्घ अन्यच्च प्रथम प्रथम तृतीय अल्पप्राणः द्वितीयचतुर्थः महाप्राणः सम्यगस्ति तदेव तु अहम् उक्तवान् प्रथमयमः अल्पप्राण द्वितीययमः महाप्राण तृतीययमः अल्पप्राण चतुर्थयमः महाप्राण एवं स्वामी जि कुत्र सङ्ख्या एकवारं पुनः सर्वे महाप्राणाः एव सन्ति किल स्वामीजी यमः केवलं कवर्गस्य प्रथम अक्षरयमौ विहाय यमं विहाय सर्वे महाप्राणाः इति सन्ति सूत्रे तत्र तद् सर्वे सर्वे नास्ति इतरे सर्वे अर्थात् ये ये महाप्राणेषु आगच्छन्ति ते सर्वे पुनः तदनन्तरम् आगतमस्ति न वर्ध्यमानानां तृतीया अन्तस्थ अल्पप्राण इतरे सर्वे महाप्राण पुनः उक्तमस्ति यथा तृतीयस्तथा पञ्चमं यथा तृतीय अल्पप्राणः अस्ति तथा पञ्चम अपि अस्ति यत् यथा तृतीय अल्पप्राणा अस्ति तथा अन्तस्थापि अल्पप्राणा अस्ति एवम् अत्र यथा तृतीयवर्णः अल्पप्राणः अस्ति तस्मिन् यत् उक्तं तथैव तृतीयवर्णः एव वर्णः अल्पप्राणः एव न एवं महा <Gunshan>, नास्ति यथा तृतीयस्तथा पञ्चम अस्ति न यथा तृतीय तथा पञ्चमः अस्ति तद् अल्पप्राण एव अस्ति पञ्चमापि अल्पप्राणः अस्ति वर्गाणां आ... वर्गाणां पञ्चमाक्षराः अल्पप्राणाः भवन्ति सूत्रमस्ति घोषः अस्ति चेत् अपि अल्पप्राणः भवति वा स्वामिजी एवं घोष अस्ति किं संमृतकण्ठ नादप्रदाना घोषवन्त संवृतकण्ठ नादप्रदान घोषवन्त अल्पप्राणश्च भवन्ति इति ज्ञेयं हा अल्पप्राणः भविष्यन्ति न तस्मिन् बाधा नास्ति घोषवान् भूत्वा अपि अल्पप्राणः भविष्यन्ति अस्तु स्वामी स्वामी आदि एके इतरे एक अलप्राण इतरे महाप्राण असा सूत्र अर्थ अस्सी प्रथम अल्पाण अस्त अवशिष्ट महाप्राण बवन तो अवशिष्ट महाप्राण बहुत चेत कवे अवशिषा तस्गे सूत्र वर्णय तेन जानकारी महाप्राण एवं एके अल्प प्राण इतरे सर्वे महाप्राण है और उसके बाद में फिर उनके जो विकल्प आते रहेंगे वो छंटते जाएंगे बाकी बच्चे वे अल्प प्राण हो जाएंगे ऐसा ओम स्वामी जी एके से को पढ़ना, इतरे अच्छा मत मतलब है वर्गों के जो प्रथम अक्षर है वो वो लेंगे वर्ग के प्रथम जो अक्षर है उसको हैको लेगे ए मतलाता जी जी इतरे बचे हे सारे आएंगे फिर जो जो जो हट जाएंगे फिर वो अल्प में हो जाएंगे और जो महाप्राण वाले होंगे वो महाप्राण हो जाएंगे ऐसा स्वामी जी जी इस सूत्र इस सूत्र का हिंदी में जो अर्थ लिखा है सही काफी कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी सूत्र संख्या क्या पढ़ा है पढ़ू एक बासठ द्विष्ठ बासठ पैंसठ है ना बासठ है स्वामी बासठ अच्छा जी स्वामी अल्प प्राणा जैसे महाप्राणा हाँ बताइए जी स्वामी जी इसका हिंदी में जो अर्थ लिखा है पांचों वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम या, र ल व यम प्रथम तृतीय अर्थात मतलब हाँ बोलिए आप आगे बोलिए इतने सब अल्प प्राण अर्थात थोड़े ये थोड़े और हिंदी में जो अर्थ लिखा है वो भाव में लिखा है शब्दार्थ नहीं है तो अंत में जो लिखा हुआ है आकार आदि स्वर ये सब महाप्राण से बोले जाते हैं इसका अर्थ समझ में इसको छोड़ दीजिएगा एक का मतलब है कुछ वर्ण ऐसा लीजिए एक एक का मतलब है कुछ वर्ण अल्प होते हैं और आ, उन कुछ को हटाने के बाद बचे हुए सब महाप्राण होते हैं ऐसे लीजिए एक का अर्थ एक वर्ण ना लेकर के कुछ वर्ण एक का मतलब चन, आ, ऐसा मान लीजिए एके का मतलब है बहुवचन कुछ वर्ण जो अल्प होते हैं और उन कुछ वर्णों को हटाने के बाद जो भी बचे वो महाप्राण होते हैं ऐसा स्वामी, स्वामी जी पांचों वर्गों के पांचों वर्गों के कुछ वर्ग प्रथम होते हैं जी ठीक है स्वामी जी आ, तो पांचों वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और पहला और तीसरा यम अल्प वाले हुए और पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे और दूसरा और चौथा यम महाप्राण वाले होंगे ऐसा जी जी, जी। अस्तुस्त धन्यवाद स्वामीजी अस्मिन् सूत्रस्य अहं चिन्तयामि यत् वर्गाणां प्रथमद्वितीयायाः तस्य अनुवृत्तिः वर्ग्यमानां प्रथमा अल्पप्राणा इतरे सर्वे महाप्राणा तत्तु पाठभेद अस्ति न रुचि यद् वदति सा तु किमस्ति शिक्षाशास्त्रस्य अस्ति अन्यच्च वर्ग्यमानानाम् सूत्रमस्ति वृद्धपाठस्य अस्ति एवमस्ति अस्तु स्वामीजी इतरे सर्वे इति अस्ति किल तस्य अभिप्रायः प्रायः अग्रिमसूत्रे यदस्ति यदासीत् तेषाम् वर्णानाम् प्रति वदन्तः सन्ति न तु सर्वे वर्णान् प्रति इति भाति स्वामीजी प्राय अन नहीं वर्ण केचित, केचित और जो कुछ वर्ण कौन से होंगे वो आ, वो बता दिया है कि वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम ये है एके और इतरे का मतलब है वो हो जाएगा चौथा तीस दूसरा और चौथा ऐसा वर्ग वर्ग के, के अंतर्गत और बाकी यम में जो आ सकते हैं वो है और फिर उसके अलावा जो ऊष्म जो है वो है इस तरह का ऊष्म तो सारे आई जाएंगे महाप्राण में तो ये जो विवृत कंठ श्वास श्वास श्वासानुप्रदान और घोष तो प्रथम द्वितीय अक्षर शकार शकार सकार विसर्जनीय जीवामूल्य उपद्मानीय और यम के प्रथम द्वितीय यह विवृतकंठ है श्वासानुप्रदान है और अघोष है वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अंतस्त हकार और अनुस्वार तृतीय चतुर्थ यम ये सब समृत कंठ हैं नादानुप्रदान है और गोशवान है यह याद रखना है तो एक बार आप स्थान को भी बता दीजिएगा कंठ कौन होते हैं कंठ्य है, राजेश अकुह विसर्जनी अकुह विसर्जनीय कंठ्या विसर्जनी ठीक है और तालमी कौन से होते हैं आ... नहीं नहीं आपसे आपसे नहीं, नहीं, नहीं।, आप, आप नहीं। रेणु जी बताएंगे तालव्य कौन होते हैं तालव्य हाँ यशा तालव्या और रुचि जी बताएंगे मूर्धन्य कौन होते हैं ऋतु रशा मूर्धन्य ऋतुरसा मूर्धन्य पदमा जी दंत कौन होते ऋतुलसा दंत्या ऋतुलसा दंत्या ठीक है ओष्ट कौन होते हैं ओष्ट राममोहन जी उपोपद्मष्ट उपोपद्माया ओष्ट ठीक है संध्यक्षर कौन होते हैं राजेश जी द्विवर्णा संध्यक्षरा अथवा द्वे दें वर्णे सन्ध्यक्षरा आरंभक हाँ द्वे वर्णे सन्ध्यक्षरा आरंभक अम्य अने उपूप्माष्य ये तो है हई्ये वकार वकार का स्थान कौन सा है रेणु जी वकारो दंतोष्ठ हाँ वकारो दंत ठीक है वकार का जो है दन, दंत भी है और ओष्ठ भी है ठीक है ओकार और औकार ओकार और औकार इनका स्थान कौन सा है राममोहन जी कंट्य समझ हाँ वोत कंटोष कंट्योष्ठ कंट्योष्ठ और वर्गों के पांचों वर्गों के अंतिम पांचवें अक्षरों का स्थान रेणु जी हाँ अन, तो सूत्र भी बोल सकते हैं य नम स्वस्थान नासिका स्थान स्वस्थान नासिका स्थान अपने अपने स्थानों के साथ नासिका तो ये मुख्य मुख्य ये याद रखना है आपको स्थानों में आ, अकुह विसर्जनीय कंठ्याचुशा कालव्यार्धन्यापानीय ओष्ठिया इनको याद रखना है और इनके जो थोड़ा बहुत अंतर है उनको भी रखना होता है जैसे ओ दोतो कं, कंठ्योष्ठ्यो वकारो दंत्योष्ठ्य दंत्योष्ठ्य रेप विषय रेपो दंत मूल्य के शाम सारे सूत्रों को एक बार आप देखते जाएंगे ना जब तक आपका विशेष प्रथमावृत्ति के अंदर विशेष काम जब तक आपके सामने नहीं आएगा तब तक इनको दोहराते रहिएगा तो क्या हम कल से प्रारंभ करें प्रथमावृत्ति को हाँ जी कल से कल इतो समय अस्त किला स्वामी जी अद्य ना अद्य तो विरमा जी हाँ जी हाँ जी क्या क्या प्रथमावृत्ति में क्या क्या उपस्थित रखना पड़ेगा वो थोड़ा बता दीजिएगा आपको प्रथमावृत्ति आपके सामने होनी चाहिए मूल अष्टाध्यायी मूल धातुपाठ वर्णोच्चारण शिक्षा और नोटबुक को तो नोटबुक पेन पेंसिल ये सब रखना होगा आपको और इसका मुख्य काम होगा स्क्रीन के ऊपर राजेश जी का होगा लिखने का क्योंकि आ, सामने बैठते हैं तो आ, ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर हम लिख करके आपको बता सकते थे लेकिन यहाँ पर लिखने का काम राजेश जी करेंगे और बताने का काम मैं करूंगा और, और स्वामी जी अष्टाध्याय में जो निवृत्ति आता है ना स्वामी जी जी उसका अंकित करने के लिए कुछ कलर पेन पेंसिल कुछ किसको करना चाहते हैं, वो तो आपके करता ना। किसी के लिए कोई मुख्य होता है किसी के लिए कोई मुख्य होता है वो अपने अपने ढंग से ही अंकित करेंगे जैसा आपको लगेगा उसको आप अंकित करके रहिए उसको तो मैं क्या बताऊंगा कोई अनुवृत्ति का कह रहा हूँ नहीं अनुवृत्ति के लिए तो आपको अष्टाध्यायी में आपको करना पड़ेगा आ, आ, अब आ, इतना इतने साधन मैं, मैं तो रखता नहीं, मैं पेंसिल से ही चिन्हित करता रहता हूं और कोई आ, आजकल के जैसे आते हैं ना साधन कोई रेड से कोई ग्रीन से कोई आ, आ, और किसी येलो से कोई किसी से अंकित करता है तो अष्टाध्यायी के अंदर अनुवृत्तियों को अंकित करने का मैं आपको बता दूंगा कैसे अंकित करना होता है उस तरह का आप अंकित कर सकते उसमें आप अलग अलग कलर रखना चाहे तो रख सकते हो ठीक है कितना थोड़ा बता देंगे तो बहुत सुविधा होगी हां वो तो बताऊंगा ही ना मैं उसको बताऊंगा की कि किस तरह का आपको में अंकित करना होगा क्योंकि हम जब सूत्रार्थ देखेंगे तो अष्टाध्याय मूल अष्टाध्याय के माध्यम से सूत्रार्थ देखेंगे जो सूत्र आया हुआ है उसको तो प्रथमावृत्ति में आपको देखना ही देखना है लेकिन जो उनके जो उदाहरण आएंगे उन उदाहरणों में दुनिया भर के सूत्र जो लगेंगे उन सब सूत्रों को देखने के लिए आप प्रथमावृत्ति में नहीं देखना है आपको नहीं तो अभ्यास नहीं हो पाएगा उसको मूल अष्टाध्याय में देखना है तो मूल अष्टाध्याय में देखेंगे तो कहां से अनुवृत्ति आ रही उन सबको देखना होगा तो अनुवृत्तियां कैसे आपको आगे समझना है वो मैं बता दूंगा मूल अष्ट आपके सामने रखवा करके किस तरह चिन्हित करना है वो बता दूंगा ठीक है जी, जी। स्वामी जी और दो सज्जन यहाँ जुड़ना चाहते है प्रथमावृत्ति की कौन है उन्हीं के घर से सुशीला बहन जी पहले महावास्य कर चुकी है जी पहले आप बोल रही है अभी मेरे साथ ही बैठी है जी और प्रकाश नायक जी है नागपुर से थे पहले अभी माइसूर में आके बस जी जी जी हाँ ऐसा राजेश जी से पूछना है क्योंकि इसमें जितने बढ़ जाते हैं ना अलग अलग तो उसमें क्या कहते हैं निक उस तरह का नहीं होता है तो कितना ले सकते हैं वो देखना होगा राजेश जी बताएंगे या तो आप स्पीकर लगाएंगे ना स्पीकर तो एक ही में बहुत सारे लोग सुन सकते हैं आप आजकल वो स्पीकर आते हैं ना ऐसे भी स्पीकर आ रहे हैं ना जो आप रिमोट से या ब्लूटूथ से अटैच कर दें तो स्पीकर नहीं, तो, तो पति पत्नी है स्वामी एक ही घर में सुनेंगे एक ही एक ही और होना चाहिए बस अच्छा अच्छा नहीं और भी आज रुचि जी भी बता रहे थी उनका रिक्वेस्ट तो आया नहीं है तो राजेश जी बताइए कितने लोगों को हम ले सकते ग्रुप में कितने आई ले सकते अपन के अनुसार तो अधिकतम पच्चीस ले सकते हैं अच्छा पच्चीस तक ले सकते हैं और आपके यहाँ पे अगर स्पीड कम है नहीं मेरा वाला तो स्पीड तो अच्छा ही होगा अच्छा है तो फिर पच्चीस ले सकते हैं जी जी जी वो तो जब हम लेंगे ज्यादा तो पता लगेगा कितना कैसा चलेगा जी जी जी और जो भी आएंगे मैं मैं निषेध नहीं करूंगा उसमें यह होना चाहिए जो भी भाग लेने वाले आये राम गए राम जैसे नहीं होना चाहिए मतलब मन में आए तो बैठ गए क्लास में मन में आए तो कभी बैठे नहीं बहुत विशेष परिस्थिति हो तो अलग बात है नहीं तो क्या होता है आप दूर बैठे रहते हैं आ, क्लास में है या नहीं है पता नहीं लगेगा ना कोई आते नहीं है बीच बीच में उनका बंद रहता है तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए रेगुलर होना चाहिए ठीक है जी राम जी आप किन किन का बता रहे थे एक बार नाम बताइए प्रकाश नायक जी है जी जी जी स्वामी जी नमस्ते, नमस्ते जी और उनके साथ में आ, मेरी धर्म पत्नी सुशीला जी जी जी उन्होंने कहां से पढ़ा है स्वामी जी नमस्ते नमस्ते मैंने नरेगा से पढ़ा और आ, दो हजार एक में पढ़ा था मतलब पढ़ाई से वो नहीं रहा तो मेरी इच्छा है कि मैं की पढ़े आचार्य नरेंद्र जी से नहीं नहीं गुर नरेला में पढ़ी स्वर ने नरेला में ठीक ठीक है जी ठीक है जी थी थी वो तो सब रेटाफिकेशन किया था मैंने को समझ के सब करना है ठीक है अच्छी बात है कर लीजिए जरूर करिएगा अच्छी बात है ठीक है आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा इसमें ले लेंगे जी इसमें ले लेंगे हाँ जी हाँ जी तो इसको यही पर विराम देते हैं आज हम आ, कल से फिर प्रथमावृत्ति को प्रारंभ करते हैं जी स्वामी जी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लेने के लिए हाँ इसमें कोई बात नहीं केवल कितने लोग होने चाहिए वो देख रहे थे बाकी वो कह रहे पच्चीस तक ले सकते हैं तो अभी तो हमारे पास है जी जी, जी। ओम स्वामी जी स्वामी जी श्रद्धा भी आपसे बात करना चाह रही थी जी, जी। ऐसे। ओम हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। आ, स्वामी जी मेरी मतलब की बहुत इच्छा है की मैं भी आपसे व्याकरण पढ़ू जी तो कृपया अगर आप अगर मुझे अपना शिक्षा बना लेंगे तो मैं कितनी जाऊंगी नहीं इसमें शिक्षा की कोई ऐसी बात नहीं है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं जी, आप, आप क्या पढ़ाती हैं मैं मैसे पठा हु वी व्याकरण संस्कृत थे मैं वैसे जै परीक्षा कौरप मि हु आ पठना तो वैसे जै पी हि हि बे पेपरि को वैसवाकि भ जैती वैसे मा हुया मि इत्यागा ठीक है जी थी। तो आप जिन जिन का थी। आ, आ, रिक्वेस्ट आए नहीं वो आप भेज दीजिएगा ताकि हम कल से विधिवत प्रारंभ कर लेते हैं ठीक है सर जी जी सर और किसी कुछ पूछना है नहीं सामी जी बस मुझे यही था कि आप मतलब स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे देखा मेरे को अस्वीकार तो अस्वीकार्य तो उसके लिए है अगर इसमें ग्रुप में अगर नहीं आ सकते तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था अभी उन्होंने बताया पच्चीस तक ले सकते हैं तो आ, आप आ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं जी ठीक है सर जी जी रेगुलर कर हां, और कोई इसमें आप लोगों में से कोई दूसरे कोई किसी को कुछ पूछना हो सीमा जी हैं? हाँ जी स्वामी जी आपने पुस्तक ले ली नहीं स्वामी जी आ, मूल पाठ अभी नहीं लिया है नहीं प्रथमावृत्ति प्रथमावृत्ति है स्वामी जी तीनों भाग तीनों भाग नहीं प्रथम भाग है मैंने आपको कहा था ना तीनों भाग आपके पास होने चाहिए हाँ जी वो स्वामी जी पाँच दिन मैं घर okay. पर ही वो आए हुए थे तो मैं वार्षिक उत्सव भी था तो मैं बहुत बिजी रही कोई बात नहीं आप कल मंगवा लीजिएगा दिन में हाँ जी कल मैं मंगवा लेती हूँ तो आपके पास धातु पाठ होना चाहिए मूल और मूल अष्टाध्यायी और शिक्षा तो आपके पास है और जी। बाकी नोटबुक आदि ये सब जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं पेंसिल और वो पुस्तके आप मंगवा लीजियेगी कल ठीक है तो जी, स्वामी जी मैं कल मंगवाती हूं स्वामी जी उड़ादी कोष वगैरह वो भी चाहिए यू तो व्याकरण के बहुत सारी पुस्तकें चाहिए लेकिन अभी जितनी आवश्यकता है उतना मैं आपको बता रहा हूं बाकी धीरे धीरे सब चाहिए हो है, जी, जी तो इसको यहीं पर विराम देते हैं कल से हम प्रारंभ करते हैं समय का जो आपका जो समय होगा यही रहेगा साढ़े से लेकिन एक घंटे में काम नहीं चलेगा ज्यादा चाहिए तो बहुत ज्यादा भी मैं नहीं ले सकता अधिक से अधिक पौने दस बजे तक ले पाऊंगा आप लोगों को कि किसी को दिक्कत ना हो से, आ, से आ, थोड़ा मेरे को दिक्कत हो जाएगी यहां पर मेरा शेड्यूल इस तरह का है आठ तो असंभव है ना नहीं आठ से तो नहीं होगा साढ़े से ही प्रारंभ करेंगे आप लोग जो जो काम जिन, जिन को करना है जो भोजन आदि जो भी होता है वो सब पहले करके तैयार रहिएगा साढ़े से करेंगे पौने दस भी हो सकता है अधिक से अधिक कभी 10 भी बच सकता है मैं नहीं कह सकता लेकिन पौने दस तक मैं प्रयास करूंगा और करते करते पौने दस से भी ज्यादा हो सकता है लेकिन हम रखेंगे टाइम यही कि से पौने यदि सबको अनुकूल हो तो रविवार को भी करे नहीं हो बता दिया ना रविवार को नहीं हो पाएगा कई लोगों का नहीं यदि पुनर्विचार करे पुनर तो मेरा कोई दिक्कत नहीं मेरा क्या दिक्कत है पुनर्विचार करेंगे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं मुझे लगता है की रविवार जो गृहिणी है बच्चे भी है तो थोड़ा सा <laughs> कई बार बाहर के कार्य होते है तो नहीं हो पाएगा राम मोहन का नहीं हो पाएगा पदमा जी का नहीं हो पाएगा कई लोग हैं जो रविवार को रखना चाहते हैं अवकाश कोई बात नहीं छह दिन बहुत है ठीक है जी इसके ऊपर यहीं पर विराम देते हैं ओम शांति शांति शांति नमो नम